कह सूत्र कौन सुना सकते हैं हाँ तो उठाओ एक अच्छा सुना हाँ सुना चलिए पचास दिब नंदी गही पचास दी हम्म आगे बोल इतार है हाँ बोलू नहीं इसके पहले है एज है बोलो प्रिय प्रिय ख़ास बेड बिन्नो है ना बोलो एक में नहीं कुछ Grassanya... evet, तो है वो हम क्या जोर से बोला इसको तीन बार क्यों बोलते हो चल इधर कोई है और सिर उपर उठाना नहीं पूछ लेंगे हाँ बोला का अभी चलेगा सुप्योजाचिल्य अजात्यर्थे सुपी धातुर ताचिल्य धातु द्योति सुपी अजातो नीनी कितने पद है भाई चार सुपी उपपदे सुबंत उपपद रहते जातीय अर्थ नहीं सुबंत उपद रहते निन्नी प्रत्यय होगा धातु से ताछील्य अर्थ में तात्ल्य उसका द्व्यत्य अर्थ नहीं द्व्योत्य सूचित होगा उष्णम भूकते तच्छील गर्म खाता है जिसका सोहा उष्णम भूकते तछील तो उष्णम उपपद रहते भुज अन धातु से निन्नी प्रत्यय हुआ निन्नी क्या रहेगा इन चुट्टु और निन्न में इकार उचाने के लिए निन्द इन रहता है चोट लोग भूगंत गुण हो जाएगा उष्ण भोजिन उप पद्म हो जाएगा उष्ण भोजी दिवचन क्या बनेगा उष्ण भोजन जी दीर्घ हस्व सप्तमी षष्टी भवचन क्या बनेगा भोजी दीर्घ दीर्घ कि नामी से भोजी नाम हस उसमें भो, भोजिन नहीं चाह भोजी नाम दीर्घ नहीं होगा अजाति क्या जाती अर्थ हो तो नहीं होगा ब्राह्मणा नाम आमंत्रित कोई ब्राह्मण को आमंत्रण कर देता है तो ब्राह्मणा नाम आमंत्रित ब्राह्मण जाति होने से वहाँ निन्नी प्रत्यय नहीं होगा त्रिश प्रत्यय हुआ निन्नी हो जाति को छोड़कर के सुबंध उपब्ध रहते नि प्रत्यय हुआ सूपी मन निनी सियात सुबंत तो उपभद्रते मन धाप से निनी हो जाएगा दर्शन्यव मतें मनु अवधन मानता है तो दर्शनीय मनते सुबंत उपदर्शन्यम उपभद्रे मन धाव से निनी निन इन अतबुधा मानिन दर्श उपति समास हो जाएगा समास होने पर दर्शनय मानिन नकारांत प्रातिपदिक है ये प्रथमांत दीर्घ की सूत्र से होगा सर्वनाम स्थान नहीं सर्वस्थ लगेगा क्यों नहीं लगेगा बोलो सर्वनाथ प्राप्त है या नहीं बोलो आप सर्वनाम स्थानी चार प्राप्त है प्राप्त है नहीं, प्रापतर है। प्रापतर है नहीं।, नहीं। तो लगे ना नहीं बोलो क्यों शौचालय सर्वना स्थानी चार प्राप्त है ना नहीं है हाँ बोलो क्या बोलो सूत्र याद है तो बोले ठीक नाम सऊ तो क्या कहता है ये सूत्र से सिद्धीघ होगा न बोलो क्यों गया है सर्वांगताचार संबद्ध क्यों नहीं लगे सर्वताचार संबंध प्राप्त नहीं किया तो फिर सोच क्यों जरूरत हो दूसरा सूत्र तो? है क्या क्या जरूरत है उससे जो हो जाता अपवाद करावरी शुद्ध बनाने क्या उसे राजन शब्द में शौचलगा तो उससे शरणसारण यहाँ भी शो हो जाएगा निन्नी प्रत्योहन से कहाँ कहा गया निनी प्रत्योहन से शौचालय गया नहीं तो श्रवणसाई से कहा गया नहीं मैं बोलो आपको पता है बताओ नहीं ब्रह्मचैतन्य बोलो नहीं अरे कोई नहीं एक तो ये बता दे और कोई है क्या क्या अब बताओ क्या जरूरत है इंहन पुषारे मान सहु क्या करेगा इंहन पुषारेमनाम सहु क्या करते मालूम है क्या आपको ये सूत्र क्या करते मालूम है आपको मालूम है इन्हन पुषाराम क्या करता है मालूम नहीं ना ये सूत्र का कार्य मालूम होता स्पष्ट हो जाएगा मतलब ये नियम करता है ये सऊ सऊ जो ये निहन प्रसारे माना सऊ ये सालव्य सी पर रहते ही उपदा दीर्घ होगा सी कहाँ से आएगा जस जहाँ वही लगेगा सूत्र अन्यत्र नहीं होगा नियम कर दिया सिद्धे सत्य आरम्भ नियमार्थ सर्वनाम स्थानी चा संबुद्ध से उपदा दीर्घ प्राप्त है प्राप्त होने पर सी भी सर्वन स्थान है सी पर भी प्राप्त था किस सूत्र से सर्वस्थान चाह फिर एक सूत्र बन गया इनहन पुषार्यमणाम सऊ तो नियम कर दिया सव एव सा उपता देगा अर्थात अन्यत्र नहीं होगा इन हन पूषण पहले आया है वृत्र वृत्रहन शब्द में आया तो अन्यत्र नहीं होगा इसे सु में भी नहीं प्राप्त नहीं है स्थान चाह प्राप्त कर दिया उसको नियम कर दिया इन हन पुषार्यम नाम शव नियम हो से उसके लिए अलग सूत्र बनाना पड़ा शौच तो जो इन हन पुषण अर्यमन शब्दों को सी पर होगा अन्य तो नहीं होगा तो शौच सूत्र से सुपर में भी हो जाएगा अव में नहीं होगा अभी ये शब्द का दर्शनियम आनी औमय पधा देखा होगा सर्वनाथ शब्दों प्राप्त या नहीं क्यों नहीं होगा हाँ वो नियम कर देने से हुआ सर्वनाम स्थान चार संब्ध सूत्र से सऊ में भी उपदाय दिखा प्राप्त है इन हन पुषार्यमणाम शौ से नियम जान से अन्यतने शौच से दीर्घ होगा दर्शन मानी जस में क्या बनेगा बहुचन में बोलो जैसे कोई सुनाई पड़े जब ठीक करेंगे मानो मानो, मानो।, मानो।, मानो।, मानो। हाँ, मान हान शोध क्या न करांत <laughs> <laughs> क्या मानी न मानी नी को दीर्घ किस सूत्र से होगा हाँ दीर्घ नहीं होगा क्या बन गया रू बोलो दर्शन मानी आगे मान नशन मानी न उपत्या दीर्घ कहाँ कहाँ होगा केवल बोलो सो में जस सस पर नहीं होगा सस्परी प्राप्त नहीं जस्परी प्राप्त था होने से कितु इन से नियम हो गया आत्म खश्च आत्मन तस्मिन् आत्मना तस्म सकर्म के मनने वर्तमानान मनते सुपी खा चाणीनी दर्शनीय मान्य में यहाँ क्या हुआ दर्शनीय मान्यतें अपने को मानता है दूसरे को मानता है ऐसा तो कोई नहीं किसी को ही दर्शनीय मानता है तो दर्शनीय मान्य हुआ किंतु अपने को यदि मानता है स्वकर्मक मननी वर्तमान मन धप से सुबंत उपपद रहते खस हो जाएगा खस च, च से निन्नी हो जाएगा चाणिनि च से निन्नी प्रत्यय भी हो जाएगा दोनों हो जाएगा तो पंडितम आत्मान मान्यते अपने को पंडित मानता है तो मन से खस हो गया पंडितम उपपद रहते मन से खस हुआ और निनी प्रत्यय हो जाएगा खस प्रत्यय सार्वभातुक है किस सूत्र से थिंग से खस के खकार किस सूत्र से क्या रहेगा और शीत होने से सार्वभातुक होने से ये दिवाधि में आता है दिवादिव्य शन शन हो गया आगे पंडितम् पंडित सु सुबंत उपपदवंती समास होता है ओह कालोपहो पंडित रहेगा अजंत है, है। मूम आगम करने के लिए शत्रु आ गया काल क्या सो तो अरुर्दिशद मूम मूम का रहेगा पंडितम अग्रे मन्य सु पंडित मन्य पंडित मनय का विग्रह क्या होगा पंडित मन्य विग्रह क्या है मैल नहीं हलो नहीं है क्या बोला आत्मा न आत्मा न क्या कोई संस्कृत है या तेलुगु है क्या आत्माना हाँ आत्मान पंडितम मत ये इस पुस्तक में नहीं पंडितम आत्मान मन्य तग्रह है अपने को पंडित मानता है पंडित मन्य कितने पदे पंडित मन्य एक पद है समास हुआ खस प्रत्युहन से पंडित मन्य बना निन्नी प्रत्युह हो जाएगा तो खस प्रमागम होगा कि तो नहीं है तो म, मानी माँ में दीर्घ कैसे माँ का माँ कैसे हुआ सोचो हैं शर्वण है? था नहीं क्या बोलो माँ कैसे दीर्घ हुआ बोलो सौ चौच <laughs> माँ में आकार तो अतोबुधा वृद्धि हुई वहाँ सोच क्या लगे ये नहीं मन धातु में माँ कैसे हुआ माँ में अथा उसको आके कैसे हुआ किस सूत्र से अत उपधाया निन्न प्रतिशत वृद्धि हुई दर्शनीय मानिन निन्न क्या है पंडित मंडित मकारांत दिवोचने क्या बनेगा पंडित मानी न हाँ। पंडित मानी में उपधा दीर्घ कि तरह से होगा शौच ये जो माँ में हुए उपधा बुद्धि हुई अत बुद्धा है किन्तु महान के नकार रहते हैं उपधा दीर्घ होता है शौच सु कहाँ गया और नौ कहाँ गया न प्रतिवेदन से पंडित मानी स्त्रीलिंग पुलिंग सर पंडित मनी पुलिंग स्त्रीलिंग क्या हुआ स्त्रीलिंग क्या हुआ बताया सर क्या सोच तो लगेगा हाँ ऋण्यो दिनेज। ऋणे नहीं ऋण नेीत क्या सोता बोलो पंडित मनिनी बन जाएगा खित्यनाव्य परे पुरपद पदस्य ह्रस्व कालिम आत्मा मन्यते कोई स्त्री अपने को काली मानती है कालीम आत्मान मान्यते काली दीर्घ है काली अपने को मानते कौन से आत्म माने ख से खस प्रत्य हुआ खस क्या सारधातु संज्ञान से खस की दिवा दिवसन हो गया श्यन मन्य कालीम मन्य हुआ अभी कालिम जो दीर्घ था इसको रसो करने के लिए सूत्र खित अनव्यस्य खिदनत पर खिदनत कौन है ख़ास खिदंत नहीं ख़ास खित खिदंत है मन्य मन्य खिदनत पर रहते पूर्व पद काली को रस हो गया ह्रस होने के बाद मुम करने के लिए क्या सूत्र अरुदा दंत्या समूह काली मन्य अजाते स्टाप तो हो जाए काली मनया पुण्य शो अपने को दिवचने क्या दिवचने क्या दिवचने क्या दिवचने? आ, काली मानती काली मनिया दिवोजन्य क्या बनेगा हाँ काली मन सप्तमी को क्या बनेगा हम्म मन्याम ये सरल है क्या क्या बनेगा बोलो रमा के सप्तमी क्या मानता है अतो तो काली मनिया के का मनम कैसे बन जाएगा कालीम्म बोलो नहीं बोलो नहीं रमा के क्या बनते सत्य में काली मन का क्या बनेगा कालीम मन्यायाम ष्ठी वचन क्या बनेगा मन <laughs> क्या <laughs> क्या मन मन न कर्णे यज कर्णे उपपदे भूताज कर्तरी भूता क्या भूतार्थाद नि भूतार्थाद बनाया है सिद्धांत गोन्दिशाद होगा भूतार्थाद भूतार्थाद धातु भूतार्थ धातु से कर्णोपद रहते यज धातु से निन्नी यज का विशेषण भूतार्थ की यज धातु से निनी निन्नी होने से, तो से निन्नी कर, होगा कर्तरीकृत कर्त अर्थ में तो कर्णोपद सो सोमेन इष्टवान क्या है हेम भूतार थो भूतार थो भूतार थे क्या है भूतार गलत अच्छा एक पता है भूतार्थ यजेर भूतार्था चाहिए कुछ ऐसे टिप्पणी कुछ नहीं लगा, गया देखे ना भूतार था चाहिए भूतार था यजेर ने नहीं वो एक पद कहते भूतार्थ यजय भूतार्थाद यजे निनी भूतार्थ का यजधाप से नि प्रत्यय होगा सोमेन इष्टवान सोमे तृतीय है सोम है कर्ण इष्टवान बनेगा इष्टवान कोई बना सकता है इष्टवान यजधत् तव तो प्रत्यय किस सूत्र से होगा है? निष्ठा है सूत्र निष्ठा है तब निष्ठा तो, तो, तो संज्ञा है निष्ठा सूत्र से तवत्व प्रत्यय हो जाएगा यज को संप्रसारण हो जाएगा बचिष से जाति नाम खेती संप्रसारण से यज के जौकार को भ्रश भ्रशम स तवत्व का तवत इष्टवत इष्टवत का प्रथमांत इष्टवान सोमे इष्टवान जिसने सोमयाग किया वो व्यक्ति कर्ण उपवते सोमे न उपवते रहते से निन्न हुआ यज श्रेणी करने पर यज के उपाध्याय की वृद्धि होगी किस सूत्र से हैं ऐतो अत उपध्याया क्या सूत्र है अतउपाध्याय याजिन बन जाएगा याजिन बन से नौका प्रथमांत तो, सोमयाजी सौ सोमयाजी क्या है जिसने सोम सोमयाग किया जिस व्यक्ति वो व्यक्ति सोमे इष्टवान सोमेन इष्टवान् इष्टवान इष्टवान् सोमयाजी इष्टवान यमेन इष्टवान्नीस्मयाजी अग्निष्टमेन तृतीते ये निनी हो गया उपधार बृद्धि हतोपध शौच सदृक अग्निष्टमयाजी दृशे क्विपी कर्मणि भूते हाँ कर्मा होता है भूता में दृश्य दास्य क्वनीप में होगा कर्मी उपपदे कर्म उपपदरहते रहते दृश्य दास्य क्वनीप पारम दृष्टवा पारम जिसने पार को देख लिया दृष्टवान भी दृश्य दास तबत प्रत्ये निष्ठा सूत्र से दृश्य अगर तबत् दृश्य के सकार व्रशभेशुत्व दृष्टवत्तिपद प्रथम दृष्टवा दृष्टवान में द्वितियां में क्या बनेगा हम्म, या बांध बनते दृष्टान में उपधाद्री का कि क्षेत्र हुआ हाँ ठीक अत्वसत चा था तो दृष्टान दृष्टवतो दृष्ट सी क्या बनेगा दृष्टवता ठीक है पारम दृष्टवा ये तो विग्रह हो गया पारम उपप्रत रहते दृश धाष क्वनि प्रत्यो वा क्वनिपिका ककार चुट लस को तथित ककार बचेगा वन दृश सगरे वन उगंतु तो गुण प्राप्त है नहीं प्राप्त है निषेध कौन करेगा कि गुणनिव से दृश्यन बने गया समास जाएगा जाए उपत्ती पार दृश्यवन प्रथमांत पार दृश्वाउम क्या बनेगा दृश्य नउ दीर्घ होगा में डर लगता है ना उतरा दीर्घ होगा औ में क्यों नहीं होगा बताओ तो पता दिघ होगा पारदृश्वा पारदृश्वाण पारदृश्यन दृश्यवन शब्द हो गया पारदृश्वाण पारदृश्वानु पारदृश्यन पार दिश्वन दृश्यन शब्द है यहाँ तब तो मान करके नहीं दृश्यन हो गया राजनी युधि किय यहाँ क्या प्रत्यय पारदृशी तवतु प्रत्यय नहीं नी तवत प्रत है क्या प्रत्यय क्वनिपे दृष्टव तव तो प्रत था विग्रह में कित पारदृश्वा में क्वनिपे उपता दीर्घ हो जाएगा कि सूत्र से सर्वनाम स्थाने चार संबद्ध राजनी युदी के राजनी क्या भी होते राजनी सप्तमी को चन राजन के तृतीया में क्या बनता है राज्य के तरह से उपदालोप तो हुआ अल्लोपन तो सत्य में क्यों नहीं हुआ विकल्प कौन सूत्र हाँ राजनी राजन उपपत्र युद्ध और क्रिय से हो जाएगा क्वनित यहाँ जो युद्धि है युद्धि अंतर्भावित न्यर्थ अंतर्भावित न्यर्थ यस्मिन स अंतर्भावित न्यर्थ युद्ध धात्व जो युद्ध धात्व से कोने प्रत्यय होगा युद्ध युद्ध संप्रहार युद्ध करने वाला होता है यहाँ नीच उसका हेतुमति नीति करें तो क्या होगा जिसने युद्ध करा कर, कराया लड़वाया तो नीच प्रत्यय नहीं करके नीच प्रत्यय अर्थ अंतर्भूत अंतर्भावित उसमें अंतर्भावित से क्या है विग्रह बन दिया राजान योधितवान राजन उपपद है न नहीं कर्म है राजन कर्म क्यों कर्मणिभूत अनुभूति राजा को लड़वाया राजानम द्वितिया युद्ध धातु निजंत अर्थ करने से निच प्रत्य अंतर्भुत होने से योधितवान युद्ध धातु से निच करेंगे तो पुगंध गुण हो जाएगा योधि धातु बन जाएगा क्या धातु योधि आगे तब प्रत्यय हुआ योद्ध तबत तबत से इसको ईट होता है ईट होने के बाद आगे सूत्र आएगा निष्ठायाम सेटी नीच का लोप हो जाएगा युधि तब प्रति बधिग युधितवान योधितवंतो योधितवंत बनेगा जिसने राजा को लड़वाया या राजानम योधितवान विग्रह हो गया राजानम उपब्द रहते युद्ध से प्रत्यय हो जाएगा क्या क्या सूत्र से हाँ क्वानिपि वन राजयुद्धवन उपपति समाज सोचेगा प्रतिविधिक क्या होगा राजयुद्धवन प्रथम क्या होगा राजयुद्धवा उपताधरी को किसूत्र से हम हम्म चार सौ राजयुद्धवा आगे क्या बनेगा राजयुद्धान राज, राज में क्या बनेगा क्या बनेगा बोलो जल्दी देर करने से नहीं युद्ध क्यों क्या प्रतिवेदी का युद्ध भ्याम क्या मानेगा राजयुद्ध्याम राजयुद्ध्याम युद्धवन है में क्या मानेगा युद्ध, युद्ध, युद्ध, युद्ध, युद्ध भी में सप्तम बहुजनी क्या बनेगा गया मज राजुदसु आगे राज कृत्वा राजानम राजानम कृतवान कृतवान कृतवान ये राजभाष कि राजना उपत्ति क्रीदे क्विं क्वीप कीतः गुण नहीं वाला तो राज तो गुण था प्राप्त से तो कौनि पी का रहेगा क्या पता रहेगा वन पीते उनसे तु करने के लिए सूत्र क्या है हरेव नहीं हेरेव नहीं क्या ह्रस्वस्त तुक क्या कहना हृस्व हेरे कहीं मिलो हर ह्रस्वस् प्रति तुग क्या है ह्रस्व हृस्व ह्रस्वस् क्या बोलना ह्रस्वस् प्रति को तुक पर कृत्व क्या माने प्रावदिक क्या मानेगा कृत्वन उप्रद सम राजन नौकरी चार सौ लगेगा हाँ राजकृतव और तृतीया में क्या बनेगा जी कलोपना तो नहीं लगेगा हाँ बोलो आल्लोपन अल, लगा लगे ना नहीं आलो पन्ना क्यों नहीं लगेगा क्रित्व ने ऑन नहीं, नहीं? हैं आन क्यों नहीं ऑन तो है हुँ? क्या न संयुगात वमतात् कृत्वन वकारांत है न संयोग तो नहीं है न संयोगात ममता कोई कहेगा यहाँ प्रत्यय क्या है क्वनिप प्रत्य। वन प्रत्यय वन प्रत्यय में अन् एक दश वन प्रत्यय का अन्य दश है तो अर्थवत एक देश अनर्थक समुदाय अर्थवान एक देश अनर्थक तो अर्थवत् ग्रहणे है नानर्थक से ग्रहण अन्न जब अर्थ वाला मिल जाता है तो अनर्थक अन्न का ग्रहण नहीं होगा उसका उत्तर है एक प्राधिपति के अन्य अस्मन ग्रहणानी अर्थवता च अनर्थक ने च तदंत विधि में प्रयोजयती ऐसे बात है इसमें तो इसका अभी इसका विचार नहीं है यहाँ क्योंकि इतने राजकृत बन गया एक रूप बना दिया प्रातिपत् नहीं होगा अनियास्मं ग्रहणी म मन धाओ तो भी मन जैसे मन मेत नहीं अनियामन ग्रहण अर्थवत्ता चदन विधि प्रयोजय अन इनन ग्रहण है अन्हो इन हो असहो मन हो अनीन अस्म ग्रहण अनियास्म ग्रहण अर्थवता चर्थक <coughs> अर्थवताचा अनाथके तदर्थ विधि प्रयोजन उसको अनंत भी माना जाएगा मन के एक दशा अनर्थक होने पर भी वो अनंत है अन्यस्मन ग्रहणा अर्थवता च अनर्थक च तदन्त तदंतुविधि प्रयोजय राजे चह उपपदते हो जाएगा क्विंप्रत हो जाएगा युद्ध और क्रियधातुषे युधिक्रे युधिने के अनुत्ति कर्मी तेवृत सह उपपद से कर्म अवृत्तिवृत हो गया साथ लड़वाया सह उपपर युद्धधातुशे क्वानी के लिए सूत्र क्या है सहे युद्ध अगर क्वनि बिकेगा का वन उपपद समास होने पर सह सहयुवन प्रथम सप्तमी जन क्या बनेगा बड़ा कठिन है क्या बनेगा बोलो सहयुद्धवानी कुछ काम नहीं काम आगे सह सहपूर्वक सह क्री धात से हो जाएगा क्वनिप के सूत्र से सहे च से कनि वन क्री अगर वन तुप करने के लिए सूत्र क्या है है हर है क्या क्या है, है? बोलो करयुन में अ तो कोई कोई को ये बोलते हैं हेरे य को ये कहेंगे जाति को कहे ए जाति यदि को कहे ऐ दि हर को क्या बोलते हैं हेरे बोलते हैं क्या बोलते <खरश्य> हो सोलना गया राजन सप्तम्याम जने ड सप्तम्याम तो उपदे जनदास से ड प्रत्यय जने हे जन से ई कहाँ आ गया जनी कैसे बनेगा जनी जल्दी बोलो एक्स इकनि इक्स एक तिपो क्या बोलना एक्स तिपो धातु ने देश जनी पंचमी तो जनेर जन धातु से ड प्रत्यय होगा सप्तमी है सरसी सरसी जातम सरसिजा सरस जा, में होने वाला तो जन धर से ड प्रत्यय हो गया और ड का छुट्टू से ही संज्ञा और रहेगा दित्व सामर्थ्याद अभस्य भी सरसि अग्र सरस सरसिज उप्रति समास होने के बाद घी का लूक होना चाहिए किंतु अल्लूक होने के सूत्र है तत्पुरुषे तत्पुरुष बहुलम तत्पुरुष समास में कृत पर रहते कृतान्त पर रहते घी के अल्लुक होता है विकल्प से बहुल कभी अल्लुक हो जाए कभी लूक हो जाएगा अल्लुक होने पर सरस जम सरस प्रातिपेदी हो जाएगा प्रथमांत सरस सुकआम करने के लिए सूत्र क्या है जल्दी बोलो अतोम सरस जम अलुक अलुक नहीं होगा तो लुक हो जाएगा लुक होगा तो सरस शब्द सकारांत है सरस अगर ज सरस के सकार ससुरु आगे हसी चौथ आदगुण सरोज प्रथमांत सरोजम सरस सरोजम दोनों के अर्थ में भेद है दोनों में ठीक कौन है दोनों ठीक है सरस्वीजं सरोजम सरोज क्या है कमल सरस्वीज कमल उपसर्गे च संज्ञायां उपसर्ग उपपद रहते जनधृ प्रति हो जाएगा संज्ञा में संज्ञा है प्रोक जनध प्रति हो जाएगा डीत सामर्थ्या अवश्य भी टेलोप प्रजा उपपद समास हो जाएगा प्रज ताप हो जाएगा अजातेत प्रजा सियादत जने सतते में जन में प्रजा राजा की प्रजा होते हैं राजा की अरे पुत्र आदि के संतति में भी प्रजा कहते हैं ये हो गया उपसर्गे ज संज्ञाया तव तो निष्ठा हेतो निष्ठा संज्ञ स् तब तो दिवचने एक एक और तव तो इति तस्तवतुस्तीवतु क्या सूत्र है तबत्ष्ठा बोलो द्विवचन हो गया निष्ठा संज्ञा ये संज्ञा सूत्र है ये तो निष्ठा संज्ञ निष्ठा संज्ञा के दो है आगे निष्ठा प्रत्यय करने के सूत्र क्या है निष्ठा भूता स जो धातु भूतार्थ में अतिथार्थ में हो भूतार्थे वृत्तिश्य भूतार्थ में रहने वाले धातु से निष्ठा प्रत्यय हो जाएगा निष्ठा कहेंगे तो कितने प्रत्यय निष्ठा में आएगा दो दो प्रत्यय निष्ठा में हम्म हाँ दोनों होने पर त्र तयोरवे भाव भावकर्मणोत तो। तय रव कृत्यक्तल तो कृत्य तरर्था में कृत्य आगे क्या है त्रत्यय उसमें आया कर्म में होगा और तवत्व प्रत्यय भाव कर्म में नहीं है तवत्व प्रत्यय की कर्तरिक कृदिति कर्तरिक तवत् तवोत्व प्रत्यय किस अर्थ में होगा कर्ता अर्थ में अख प्रत्यय कर्म में कहीं कहीं त प्रत्यय कर्तरी भी होता है गत्यर्था कर्म के सूत्र है गत्यर्थात् कर्तरी हो जाता है कर्म को धाप से भी कर्तरी हो जाता है कहीं कहीं होता है यह सामान्य रूप से भाव तवर भावकर्मणों का तपत उतो कितने है? उको हितो है उच्च कश्च तपत्व में उ और क दोनों की संज्ञा उ की संज्ञा के सूत्र से उपदेश से उत से उग दशा से नूम हो है तो अभी स्ना धात से निष्ठा करेंगे त करेंगे भाव में स्नातम स्नात धात्वादी स स्ना मै मया मैं स्ना स्नातम, सर्व स्नातम ये भावर्थ में हुआ, सब एक स्नातक बनेगा और कर्तरी कर कर्मणि करेंगे स्तु धातुष्टूँस्ता सकर्म तो के अकर्मक धातु हो तो भाव में सकर्म हो तो कर्मिष्टूस्तुतो से निष्ठा करेंगे तो स्तुता स्तु विष्णु विष्णुस्तु कर्म एक वचने त्वयास्तुतः मयास्तुतः मया स्त सर्वस्तुत विष्णु और देवता हा, हा, सर्वे हा, हा, स्तुता सर्वे देवाः स्तुताः मयास्तुतः सर्वे त्वयास्तुतः कर्म के अनुसार प्रयोग होगा स्तुत स्तया विष्णु विश्व कृतवान्में यह तवत् प्रत्ये क्या प्रत्यय तब कह कार्य क्या तवथ क्रिय अगर तवथ की तो उनसे गुण नहीं हुआ कृतवथ प्रातिपद के कृतवत् उगीताचाम से नूम होता है फिर उगित अत्वसंत से दीर्घ होता है कृतवान कृतवंतो कृतवत विश्वम कृतवान विष्णु कृतवान कर्ता कर्तार्थ में विश्व को बनाया विष्णु भगवान ने ओम